देवी भागवत नवम स्कंध जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना तथा राधा की स्तुति एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल में प्रेम करते देखा था प्रभु वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया तदनंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया प्रभो उसका कुछ अंश मुझ राधा में कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ विभो फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को कुछ अपने मंत्र के उपासकों को कुछ देवी भक्तों को कुछ तपस्वियों को कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया पूर्व समय की बात है क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टि हुए थे उस समय क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई तदनंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया था फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को वैष्णवों को धार्मिक पुरुषों को धर्म को दुर्बलों को तपस्वियों को देवताओं और पंडितों को दे दिया प्रभो इतनी सब बातें तो मैं सुन चुकी आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण है आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया अतः बीस सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जलस्वरूपी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया ऐसी स्थिति में राधा का पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका अतः वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई तब राधा ने गोलोक वैकुंठलोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था कीचड़ तक सूख गया था जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहता रह गया था फिर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मनुगण मुनि समाज देवता सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए उस समय उनके कंठ ओठ और तालू सूख गए थे प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरीह निराकार निर्लिप्त निरा निर्गुण निरुत्साह निर्विकार और निरंजन कहा गया है भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं ये सत्य स्वरूप सत्य साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को और ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरम्भ कर दिया भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे उनकी वाणी गदगद हो गई थी आंखों में आंसू भर आए थे उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी सबने उन पर, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है संपूर्ण कारणों के भी ये कारण है ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवण डुला रहे थे गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था प्राणों से भी अधिक प्रिय थी राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे उस अवसर पर ये देवासी देव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे